गीता तत्व चिंतन ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव बयालीस ज्ञान निष्ठा के लक्षण स्वामी विवेकानंद ने अपनी आँखों से ऐसे अकर्मण्य संन्यासियों को देखा था जो आलस्य और तमोगुण के आधिक्य के कारण कर्म से रहित थे तथा बुद्धि की जड़ता के कारण ज्ञान के अमृतमय संस्पर्श से वंचित थे भगवान कृष्ण से मानव मन की यह दुर्बलता भला कैसे छिपी रह सकती है इसलिए उन्होंने प्रस्तुत श्लोक में ज्ञान निष्ठ के वे लक्षण बतलाए हैं जिनके होने पर ही कर्म की कर्तव्यता का कर्तव्यता समाप्त होती है उससे प्रो नहीं जब तक ये लक्षण साधक के जीवन में नहीं आते तब तक उसे प्रकृति द्वारा प्रवर्तित उस यज्ञ चक्र में भाग लेना ही चाहिए ये लक्षण है आत्मरति आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट रति शब्द का अर्थ होता है प्रीति आसक्ति मनुष्य को तृप्ति होती है अन्न रसादि से तथा संतोष होता है धनादि बाह्य विषयों के लाभ से पर ज्ञाननिष्ठ तो आत्मा में ही रमण करता है आत्मने एव रति ही न विषयषु शंकरभाष्य उसे आत्मा से ही तृप्ति मिलती है आत्मना एवं तृप्तो न अन्य रसादिना शंकरभाष्य और वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है आचार्य शंकर इस पर भाष्य करते हुए लिखते हैं संतोषो ही बाह्यार्थलाभी सर्वस्व भवती तन्मनपेक्ष आत्मन्यव संतुष्ट सर्वतोवीत तृष्ण अर्थात बाह्य विषयों के लाभ से तो सबको संतोष होता ही है पर उनकी अपेक्षा न करके जो आत्मा में ही संतुष्ट है अर्थात सब ओर से तृष्णा रहित है ऐसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्म की कर्तव्यता का अभाव माना गया है शंकराचार्य लिखते हैं यह इद्रिश आत्मविद तस् कार्यम करनीयम न विद्यते न अस्ति। जो कोई ऐसा आत्मज्ञानी है उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है इससे यह प्रदर्शित हुआ कि ज्ञान निष्ठा कोई हंसी खेल नहीं है केवल मुख से सोहम या अहम ब्रह्मास्मि कहना शक्ति की ज्ञान निष्ठा को प्रकट नहीं करता एक तोता भी रटा दिया जाने पर सोहम सोहम कह सकता है पर जब बिल्ली उस पर झपटती है तो टे टे करता है श्री रामकृष्ण कहते हैं मुँह से तबले के बोल निकालना सहज है पर तबले पर वैसी ध्वनि निकालना कठिन जब तक हम आत्मा को देह मन तथा संसार के समस्त पदार्थों से अलग करके उसकी अनुभूति नहीं कर लेते तब तक उसमें रति तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव नहीं होता जब तक हम में देह मन के प्रति ममत्व बना हुआ है तब तक उसके पोषण और सुख का ध्यान बना रहता है और ऐसा ध्यान हमारे हृदय में विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता का अनुभव पैदा करता है फलता हमारी रति अपने से भिन्न व्यक्ति या विषयों में हो सकती है तृप्ति और संतुष्टि के अनुभव के लिए भी हमें बाह्य विषय भोगों की आवश्यकता प्रतीत होती है जब तक देह मन और संसार के व्यक्तियों और पदार्थों के प्रति मिथ्यात्व का भाव तीव्र नहीं होता तब तक आत्मज्ञान के प्रति निष्ठा पुष्ट नहीं हो पाती ज्ञान निष्ठ व्यक्ति के लिए यह संसार सपने के समान है या आज की भाषा में कहें तो सिनेमा के समान है फिल्म देखते समय वह अत्यंत सत्य मालूम होती है हम फिल्म में पात्रों के साथ अपने को भावनात्मक रूप से जोड़ लेते हैं और उनके सुख दुख में दुख सुख का अनुभव करने लगते हैं फिल्म की उत्तेजक क्रिया हमें भी उत्तेजित कर देती है और जब तक फिल्म चलती है हम भूल जाते हैं कि हम फिल्म देख रहे हैं ज्ञानी इस जगत को एक फिल्म के रूप में ही देखता है जैसे फिल्म के पात्रों के साथ व्यक्ति का किसी प्रकार का संबंध नहीं होता वैसे ही ज्ञानी इस संसार में किसी से अपने संबंध का अनुभव नहीं करता उसकी दृष्टि में आत्मा को छोड़ और कुछ नहीं है जिससे संबंध स्थापित किया जा सके